श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग अष्टम अध्याय द्वितीय पाद संसार में तथा श्री राम कृष्ण देव के निकट नरेंद्र नाथ की शिक्षा एटर्नी का काम सीखना इस प्रकार निर्जनवास अध्ययन तपस्या तथा दक्षिणेश्वर आने जाने में नरेंद्र नाथ का समय बीतने लगा उनके पिता ने भविष्य समृद्धि का विचार कर उन्हें कलकत्ते के सुप्रसिद्ध एटर्नी निमाई बसु के अधीन एटर्नी का काम सीखने के लिए नियुक्त कर दिया था पुत्र को गृहस्थ बनाने की आशा से श्री विश्वनाथ योग्य कन्या की भी खोज करने लगे किंतु विवाह करने के बारे में नरेंद्र की विशेष आपत्ति रहने तथा मनोनुकूल कन्या का संधान न मिलने के कारण उनकी आशा सफल होने में विलम्ब होने लगा अखंड ब्रह्मचर्य पालन के विषय में श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्र को उपदेश रामतनु बसु लेन स्थित नरेंद्र के अध्ययन कक्ष में कभी कभी श्री रामकृष्ण देव आ उपस्थित होते थे और साधन भजन के संबंध में उन्हें अनेक उपदेश प्रदान करते थे माता पिता के सकरुण अनुरोध से नरेंद्र विवाह बंधन से कहीं अपने जीवन को सदैव के लिए आबद्ध और संकुचित न कर बैठे इस प्रचार से श्री रामकृष्ण देव उन्हें इस समय सावधान करते हुए ब्रह्मचर्य पालन के लिए सदा उत्साहित करते रहते थे वे कहते थे बारह वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है उस समय उसकी बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों में प्रविष्ट होने तथा उसकी धारणा करने में समर्थ होती है इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है वे केवल उसी प्रकार के शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। नरेंद्र के घर के सब लोगों को भय सन्यासी के साथ मिलकर सन्यासी हो जाएगा घर की स्त्रियों की यह धारणा हो गई थी कि श्री राम कृष्ण देव के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण ही नरेंद्र की विवाह करने में अनिच्छा है नरेंद्र कहते थे अध्ययन कक्ष में पधारकर कर श्री रामकृष्ण देव जब एक दिन मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे रहे थे तब मेरी नानी ने ओट से सब सुनकर मेरे माता पिता से कह दिया सन्यासी से मिलकर मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा इस भय से वे उस दिन से मेरे विवाह के लिए विशेष चेष्टा करने लगे किंतु करने से क्या होता है उनकी प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी चेष्टाएं बह गई सभी विषय तय हो जाने पर भी कुछ स्थलों पर दोनों पक्षों में मामूली बातों पर विरोध उपस्थित होने के कारण विवाह का संबंध टूट गया श्री नरेंद्र का दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाना यद्यपि घर के लोगों को रुचिकर नहीं था परंतु फिर भी उनसे कुछ कहने का साहस किसी को नहीं होता था क्योंकि माता पिता के लाडली पुत्र नरेंद्र बचपन से ही कभी किसी का निषेध नहीं मानते थे और युवावस्था प्राप्त कर आहार विहार आदि सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता का उन्होंने अवलंबन किया था साधारणतया बालक या किसी तरुण युवक को जिस ढंग से हम प्रायः निषेध करते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाले नरेंद्र को उस ढंग से निषेध करने पर फल विपरीत होने की संभावना थी इस बात को घर के लोग अच्छी तरह जानते थे अतः नरेंद्र पहले की ही तरह श्री रामकृष्ण देव के समीप दक्षिणेश्वर हमेशा आते जाते रहे श्री रामकृष्ण देव के पुण्य संघ में श्री नरेंद्र जीवन भर असीम उल्लास से पूर्ण कर रखा था वे कहा करते थे ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे दूसरों को समझाना कठिन है खेल हंसी विनोद आदि साधारण विषयों द्वारा उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजान में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपने को संयत रह बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हरा कर, और कभी उससे स्वयं हार कर, उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है हमारे साथ व्यवहार करते हुए ठाकुर भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे वे बिंदु की भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फूल फलों के रूप में परिणित होगा इस बात को उसी समय वे भाव मुख में प्रत्यक्ष कर सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे उत्साह देते थे